संख्य दर्शनकार सामान्य को जो अनित्य मान रहे हैं ये तत्वता कथन है अनित्य पदार्थों की जाति भी अनित्य होगी और जो नित्य पदार्थ हैं उनकी जाति भी नित्य होगी अब जैसे आत्मा बहुत आत्माएं जीवात्माएं बहुत है, हैं सब में आत्मत्व है ना जीवात्मत्व है एक जाति है समानता है वो न कभी उत्पन्न हुई नष्ट ना होगी सदा बनी रही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 एकदम से खंडन कर देते हैं ना हटा देते हैं ये इसको कहते हैं अपलाप ठीक है तो इसका अपलाप भी नहीं कर सकते इसको यूं हटा नहीं सकते ये मैं ये कोई चीज ही नहीं है हमारे लिए कुछ है ही नहीं इसका तो बोले ना अपलाप हा। अपलाप नहीं कर सकते इसका क्यों तस्मात उसी कारण से क्योंकि उसकी प्रति होती है उसकी स्थिरता है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 हम ये प्राय बोल देते हैं ये तो सामान्य है क्यों सामान्य है क्योंकि इसमें कोई विशेषता ही नहीं है ये सब सामान्य है तो विशेषताओं के अभाव को हम सामान्य के रूप में ले लेते हैं कई बार सामान्य की परिभाषा सामान्य को ऐसे समझ लेते हैं जैसे कि विशेषता का ना होना अभाव रूप तो यह कह रहे हैं कि न अन्य निवृत्ति रूपत्व विशेषता का न होना इतना मात्र सामान्य नहीं है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 तो बोले सब ये है तो बोले फिर उसको कुछ तत्व मानना चाहिए अलग द्रव्य गुण कर्म से भिन्न कुछ मानना चाहिए तो उसका उत्तर सांख्य कर दे रहे हैं चौरानवेवा सूत्र बोलिए न तत्वांतरम सादृश्यम प्रत्यक्ष उपलब्ध है ये सादृश्य है ये तत्वांतर नहीं है भिन्न वस्तु नहीं है सामान्य का अपलाप भी नहीं करने दे रहे कोई उड़ाई दे उसको उसको नित्य भी नहीं मान रहे लेकिन उसको तत्वांतर भी नहीं मान रहे तत्व नहीं है वस्तु नहीं है जैसे तनमात्राएं हैं महाभूत हैं इंद्रियां हैं ऐसे तत्वांतर नहीं है तत्व नहीं है क्यों तो कहा प्रत्यक्ष उपलब्ध है क्योंकि वस्तु जो होती है वो तो प्रत्यक्ष उपलब्ध होती है यह जो सादृश्य है इसका ज्ञान कैसे होता है हमें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 तो बोले जब इसका प्रत्यक्ष नहीं होता तो इसका ज्ञान कैसे होता है सामान्य का ज्ञान कैसे होता है आ कहां से जाता है ये तो उसको कहा अगला सूत्र बोलेंगे निज शक्ति अभिव्यक्ति ही वैशिष्ट तदुपलब्ध है निज शक्ति की अभिव्यक्ति ही है सामान्य निज शक्ति किसकी निज मतलब वो वस्तु जिसको हम देख रहे हैं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 वो जो द्रव्य है या गुण है या क्रिया है उसकी अपनी शक्ति की ही एक तरह से अभिव्यक्ति है कोई अलग चीज नहीं है ये सामने हम तो यही तो कह रहे हैं कि ये भी काला है ये भी काला है ये दिखने में एक जैसे हैं ये दोनों माइक अलग से कुछ नहीं है इसका जो अपना स्वरूप था वो जूका तु है पहले से इसका भी अपना स्वरूप था वो पहले से है और हम दोनों को देख कह रहे हैं एक जैसे हैं। तो कोई अतिरिक्त चीज थोड़ा आई है इसी की जो शक्ति सामर्थ्य थी जो रंग रूप था वो ही तो एक विशेष प्रकार से उभर के आ गया क्या समान है तो अभिव्यक्तिर्वा अथवा ये इसी की अपनी की शक्ति है, तत्वांतर नहीं है बोध तो हो रहा है इसका अपलाप नहीं कर सकते लेकिन यह तत्वांतर नहीं है ऐसे इसकी उपलब्धि होती है पूरे तो वैशिष्ट आ उपलब्धि विशिष्ट जो कार्य होते हैं वस्तुएं होती है इसकी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 नए तत्व की उत्पत्ति होना उत्पत्ति भी नहीं गए तो नया तत्व होना जैसे परमात्मा एक तत्व है आत्मा एक तत्व है सत्वर स्तम तत्व थे सत्वर स्तंभ से महतत्व उत्पन्न हुआ बुद्धि तत्व ये एक नया तत्व था ऐसे महाभूत पर्यंत और इधर ग्यारह इंद्रियों पर्यंत इसको ये तत्वांतर बोलते हैं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 ये जो संबंध है ये नित्य नित्यरी होता है या वद्रव्य भावी होता है तो अब उसके लिए सूत्र है अगला बोलिए इ्ठावन इट्ठावन व्यवा न अजह संबंधो धर्मी ग्राहक प्रमाण बाधात अज कहते हैं जो उत्पन्न नहीं होता है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 अजह संबंधो धर्मी ग्राहक प्रमाण बाधात एक होता है धर्म एक होता है धर्मी तो इसकी अलग अलग व्याख्याएं की जाती है नातः संबंध भी इसका पाठ भेद है ना अजह की जगह ना अतः न अतः इसलिए संबंध नहीं होता है न अतः संबंधो धर्मी ग्राहक प्रमाण बाधात तो ये जो संबंध है वो अजय नहीं होता है सदा से नित्य नहीं होता है संबंध तो बनाया जाता है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 दूसरा है कि नित्य वस्तुओं में कोई संबंध ही नहीं होता है अगला सूत्र बोलिए ना समवायो अस्थि प्रमाणाभाव समवाय ये कोई अलग से तत्वांत पर है ऐसा नहीं है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय ये भी कोई तत्वांतर अलग से नहीं है न संवायो वस्ती क्यों प्रमाणाभाव प्रमाण से सिद्धि नहीं होता है वो तत्वांतर है अपलाप इसका भी नहीं कर रहे हैं ये अपलाप खंडन नहीं कर रहे है. लेकिन अलग से ये कोई तत्व नहीं है न संवाय वस्ती प्रमाणा भावात् और कार्य और कारण में जो आपस में संबंध होता है वो तो वस्तुओं में संबंध होता है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 क्रिया का प्रत्यक्ष हो रहा है कैसे हो गया क्रिया का प्रत्यक्ष क्रिया में कौन सा गुण है तू करके हुआ देख करके हुआ सुख करके हुआ ज्ञान में शब्द स्पर्श गंध। कौन सा विषय है कौन सा गुण है क्रिया में तो वैशेषिक का तो सिद्धांत है क्रिया में कोई गुण नहीं होता गुण रहित होता है क्रिया में कोई गुण नहीं होता गुण होते हैं द्रव्य में और गुण में भी गुण नहीं होता है द्रव्य में गुण होते हैं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 तो कह रहा हूं कि सूत्र का लाज रखेंगे उनकी भी देखिए सूत्र बोलिए न अनुमेयत्व एवं क्रियायादिष्ठ से तत् तत्वतो एव परोक्ष नहीं तत्वतो एव अपरोक्ष प्रतीते है अपोक्ष प्रतीत है न अनुमेयत्व एवं क्रियाया क्रिया का अनुमेयत्व ही नहीं है